गीता तत्व चिंतन काम सबसे बड़ा शत्रु छिहत्तर काम धुएं के समान विवेकाग्नि को ढक लेता है उठती है कि काम आदि की शक्ति क्या भगवान की शक्ति से भी अधिक प्रबल है जो मनुष्य को बलपूर्वक पाप में लगाती है मनुष्य में तो विवेक की भी शक्ति है तब उसका आत्म चैतन्य काम की शक्ति के सामने इतना दुर्बल क्यों पड़ जाता है इस प्रश्न का उत्तर अगले द्रो लोकों में दिया जाता है धूमे नृयते वह यहां यथोल्वे नृत्य गर्भ तथा तेदत आवृत ज्ञान में ज्ञानो नित्यवैरिणा कामूपेण कौंतेय दुष्पूरेल जिस प्रकार आग धुएँ से ढकी रहती है जिस प्रकार दर्पण धूल मैल के द्वारा ढका रहता है तथा जिस प्रकार गर्भ जेड़ से ढका रहता है उसी प्रकार उस काम के द्वारा यह विवेक रूप ज्ञान ढका रहता है कौनते हे कौनतेय कुंती पुत्र अर्जुन ज्ञानी की चिर शत्रु इस काम रूप और कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के द्वारा ज्ञान ढका रहता है भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य में विवेक तो है पर यह काम उसके विवेक को उसी प्रकार ढक लेता है जिस प्रकार धुआं अग्नि को या मैल दर्पण को या जेर गर्भ को इसीलिए काम का आक्रमण होने पर मनुष्य में विवेक का ज्ञान का प्रकाश मंद हो जाता है सतहत्तर काम की तीन अवस्थाएं सूक्ष्म स्थूल अति काम की तीन अवस्थाएं होती हैं इन तीनों अवस्थाओं के दिग्दर्शन के लिए वहाँ पर तीन उपमाएं दी गई हैं काम की पहली अवस्था है सूक्ष्म दूसरी स्थूल और तीसरी अति स्थूल। हम किसी अप्राप्य वस्तु को देखते या उसके बारे में सुनते हैं और उससे हमारे भीतर इच्छा पैदा होती है यह काम की सूक्ष्म अवस्था है एक बार किसी वस्तु का उपभोग कर लेने पर उसके पुनः भोग की जो इच्छा होती है वह काम की स्थूल अवस्था है और वस्तु का बार बार उपभोग करने पर भी जो निरंतर इच्छा बनी रहती है वह काम की अति स्थूल अवस्था है काम की ये तीनों अवस्थाएँ अंतकरण के विवेक को उत्तरोत्तर ढक लेती है जैसे धुआं जब आग को ढकता है तब आग के प्रकाश को ढक लेता है पर उसके ताप को नहीं ढक पाता उसी प्रकार काम की पहली अवस्था अंतकरण को ढकती तो है पर उसकी विचार शक्ति को कुंद नहीं कर पाती उसकी दूसरी अवस्था अंतकरण को ढाक विचार शक्ति को भी कुंद कर देती है जैसे धूल दर्पण को ढक लेती है और उसकी प्रतिबिंबित करने की शक्ति को कुंद कर देती है काम की अतिस्थूल अवस्था वह है जिससे अंतकरण मानो दिखाई ही नहीं देता वह मोह के अंधकार से वैसे ही ढक जाता है जैसे जरायु गर्भ को ढक लेती है इस तीसरी अवस्था में अंतकरण का प्रकाशात्मक भाव पूरी तरह आवृत्त हो जाता है यदि हमने अपने अंतकरण में काम को तनिक भी कहीं बैठने दिया तो वह धीरे धीरे समूचे अंतकरण को ही आच्छन्न कर देगा इसलिए उनतालीसवें श्लोक में भगवान कृष्ण ने काम को ज्ञाने का नित्य वैरी कहा है उसको कभी न तृप्त होने वाली अग्नि बताया है यदि हम सोचें कि काम का बस थोड़ा सा ही चिंतन करके छोड़ देंगे तो यह भूल है उसका थोड़ा सा भी चिंतन हमें उसके अधिक चिंतन की ओर ले जाएगा और हम काम की पहली अवस्था से तीसरी अवस्था में उतर जाकर अपना सर्वनाश कर लेंगे